सोहित जी आपको वैसे बुलाते कैसे हैं किस नाम से ज्यादा फेमस है आप ज्यादा सर मैं सोहित नाम से फेमस हूँ और हमेशा ये होता है की सोहित नाम से मुझे बुलाया जाता है आहा, आहा। और मैं कुछ जानना चाहूँगा आपके इस नाम के पीछे क्या राज है कुछ खास बात है। आ, बात ऐसा है की जो नाम है मेरा रियल नेम है वो है विजय सोनी जी जी लेकिन कहते हैं की माँ बाप जो तो नाम रखते हैं वो अच्छा होता है लेकिन मुझे जो अपना विजय सोनी जो नाम था वो तो मुझे थोड़ा पसंद कम था अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा ऐसा वो लोग ना करें <laughs> तो मैंने अपने नाम को थोड़ा चेंज किया मैंने तो सोचा कुछ अलग होना चाहिए क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं लोगों तो को हंसाता हूं एंकरिंग करता हूं तो ये नाम मैंने दो हजार आठ यानी अपना देखा और मैंने इस नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा उसके बाद इस तरीके से नाम मेरे नाम के साथ ऐसा जुड़ा की आज ये इंटरनेट और लोगों के बीच में विजय तो सोनी सोहित जी ये नाम आप जब आप चुना और रखा उसके बाद कुछ पॉपुलैरिटी मिली या कुछ फेमस हुए क्या बदला हुआ हाँ देखिए ऐसा था कि पहले मेरे को बचपन से हंसाने का शौक था जी जी जी लेकिन जब मैं देखता था मैं हंसाता था लोगों को और उसके बाद मेरा नाम विजय सोनी था जब तक मैं पढ़ रहा था हमेशा तो ऐसा होता था की लोग विजय सोनी नाम से बहुत सारे लोग हैं और मैं कोई इतना अलग नहीं हूँ कि लोग मुझको ध्यान दें कि हाँ ये और बहुत सारे उस टाइम कलाकार भी ऐसे थे लाटर आर्टिस्ट थे एंकर भी हुआ करते थे तो मुझे लगा कुछ ऐसा स्टार्टिंग हम ऐसा कुछ करें जिससे लोग थोड़ा सा मेरे को अपने अलग तरीके से जाने तो जब ये नाम मेरे ने अपना रखा तो नेट पे उस टाइम उस टाइम जब सोहित हम डाल के सर्च करते थे कुछ ही नहीं आता था नोट पाउंड अच्छा अच्छा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा की Uh, कुछ भी नहीं अगर मैं अपने इस नाम को मैं बढ़िया मैंने डिजाइन किया खुद और इसको मैंने लगाया उसके बाद उसके पंद्रह से बीस दिन बाद जब भी मैं कुछ खोलता था तो सोहित विजय सोनी के नाम से तो सब मेरा ही डाटा मेरा ही चीजें खुलती थी कि कोई कॉमेडियन है या एक्टर है जो मैंने लिस्ट कर रखा है इधर उधर तो वो गूगल पे सर्च होने लगा धीरे धीरे जी जी सही बात है तो इस तरीके से उसके बाद मैंने अपने करियर की शुरुआत करी एंकर कॉमेडियन और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे लोगों को हंसाने लगा एंटरटेन करने लगा अपने आसपास पास में जितने भी अपने आसपास के शो होते थे जी। उसमें मैं कैरेक्टर कॉमेडी कुछ आवाजें निकालना इस तरीके से मेरा दौर स्टार्ट हुआ इस नाम को लेकर अच्छा सुहित जी एक बात बताइए जब आपने कॉमेडी करना शुरू किया तो सबसे पहला जो आपने कॉमेडियन का शो किया है सबसे पहला शो आपने पब्लिक के सामने उस हाँ। शो का शो के बारे में बताइए और कैसे आपका वो परफॉरमेंस रहा उसकी तैयारी आपको कैसे आपने तैयारी की उसकी और फिर पब्लिक ने कैसा रिस्पॉन्स किया आ, तो मुझे पता चला कि मेरे को मैं माइक पकड़ने का बहुत शौकीन हुआ करता था और मुझे ऐसा <laughs> लगता था कि कब मुझे माइक मिले और मैं लोगों को हंसाऊँ उनसे बहुत सारी बातें करूँ तो सबसे पहला शो मैंने गुड़गांव में किया और ये बेसिकली एक अपनों घर एम्यूज वाटर पार्क है गुड़गांव में अच्छा अच्छा ये बिल्कुल जयपुर के रोड पे ही है तो यहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी जहाँ मुझे मौका दिया मिस्टर सुशील खरबंदा जी ने फर्स्ट टाइम की आप यहाँ पे अपना परफॉर्म करो तो मुझे जब फोन आया मेरे हथ खो के एकदम से आपको सुबह आना है तो उस टाइम मैं बहुत खुश हुआ बहुत ज्यादा ही खुश हुआ कि मुझे परफॉर्म करना है विद ऑडियंस के साथ साथ उनके बीच इंटरव्यू भी लेना है तो बड़ा खुश था लेकिन अचानक में जब मैं सुबह गया तो अचानक एकदम से मेरी तबीयत भी खराब हो गई था तो खुशी को सुनकर <laughs> या मेरा जो शरीर है बड़ा कमजोर है जी जी या जी मैं उस खुशी को छीन नहीं पाया तो लेकिन फिर भी मैं गया मेरे अंदर जो हौसला था बहुत ज्यादा आ, खुशी हो रही थी कि मैं शो करूंगा जैसे मैं अंदर जाता हूं वहां पे तो वहां देखता हूं सैकड़ों की पब्लिक होती है जो पार्क में घूम रही होती है तो एकदम से जो अपने सुशील जी थे उन्होंने मुझे कहा कि ये लो माइक मेरे से बात की बात में की उन्होंने उन्होंने मैं एकदम से मेरे हाथ में माइक दिया अच्छा और बोला अच्छा। जाओ स्टार्ट हो <laughs> अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं मोटर बाइक तो होने की जाऊं स्टार्ट हो जाऊं <laughs> वो बार बार कहने जाऊ स्टार्ट हो जाओ, अच्छा तो मैंने कहा स्टार्ट हो जाऊं <laughs> तो उन्होंने कहा नहीं अपना अपना शो करो आप जाओ अपना कुछ दिखाओ कुछ कारनामे तो मैंने कहा अच्छा ठीक है एकदम से मुझे माइक दिया और मैं होपलेस भी था थोड़ा लेकिन एक जोश भी था साथ में सही बात है उस टाइम कोई मोटिवेशन के लिए मेरे पास आस बंदा नहीं था की बोले की नहीं सोहित पक्का अच्छा करोगे जाओ मैं गैस एज पे एक दो जॉक से शुरुआत करी अपना नाम बताया और इस तरीके से जैसे ही मैंने कुछ कैरेक्टर्स की आवाज निकालने लगा और अपना नाम बताने लगा और कुछ मैंने उनको सुनाया तो जो आसपास पब्लिक की पार्क में जी। तो मेरी और आखि इकट्ठी हो गई मतलब स्टेज के नीचे खड़ी हो गई अच्छा अच्छा एक एक माहौल बन बन गया बन गया माहौल हाँ। और उस माहौल बनने के दौरान एक बच्चा आया तो हाँ। उस बच्चे के जरिए मैंने जोक्स की शुरुआत करी अच्छा अच्छा आपने देखा होगा सर हाँ। कि एक दाढ़ी रखते हैं हम लोग जितने भी यंग लोग हैं वो हाँ। नीचे दाढ़ी बिल्कुल मूच के नीचे रखते है दाढ़ी थोड़ी वो दाढ़ी का स्टाइल मैंने रखा था उस टाइम अच्छा तो बच्चे के सामने उस जोक्स के तरीके से शुरुआत करी कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और आज मेरे बीच प्यारा सा बच्चा है बहुत ही अच्छा बच्चा है अब ऐसे ही बच्चे ने मुझे यहाँ पे आने से पहले ही छेड़ दिया और कहने लगा भैया भैया एक बात बोलो बुरा तो नहीं मानोगे मैंने कहा यार आप बहुत अच्छे बच्चे हो पूछो क्या पूछना चाहते हो <laughs> भैया बुरा मत मानना मैंने इतने सारे भैया देखे राजस्थान में इतने सारे भैया देखे जिन्होंने फेस पे दाढ़ी रखते तुम पहले ऐसे भैया हो जिन्होंने दाढ़ी पे अपना फेस लेके घूम रहे हो <laughs> तो मैं बहुत कमजोर हूँ जितना भी नहीं लगता होगा मैं इतना कमजोर हूँ कई बार हवा भी चलती है <laughs> तो दो मिनट को पाँच रुपए का फेब्रिक लेके पैरों के नीचे डाल के खड़ा होना पड़ता है उससे ज्यादा मजबूती अभी तक किसी और चीज में नहीं है तो तरीके से जो दौर था स्टार्ट हुआ फिर उस शो को मैंने अपने घर में किया तो वहां रेगुलर बेसिस पे हो गया उस पहले ही शो के बाद क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी तो मैंने दो साल वहाँ किया और जो आप तरह तरह के जानवरों के या पक्षियों की आवाज निकालते हैं तो उसमें से कुछ आवाजें हमें भी सुनाइए मैं जानवरों पक्षियों की जो आवाज़ है वो कम निकालता हूँ वो मेरा ज्यादा मेन मेरा कैरेक्टर्स जो हमारे आसपास मोहल्लों में पाए जाते हैं अच्छा अच्छा तो वो कैरेक्टर्स पे मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ या कुछ जैसे अमिताभ जी की आवाज है मिम्मी की रीप से थोड़ा सा मैं हजकर हूँ मैं नहीं चाहता मैं कुछ नया चाहता हूँ किस तरह किस तरह की नई बातें करते हैं आप नया क्या किया है हाँ नया जैसे जैसे की आवाज़ निकालना जो नेपाली हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं मोमोस बेच रहे हैं तो इनकी आवाज़ या हमें अपने अमिताभ जी है इस तरीके से कैरेक्टर कॉमेडी कुछ आवाजें है। श्रोताओं को भी बेताब है वो भी हाँ सबसे पहले <laughs> मैं अमिताभ जी की आवाज में थोड़ा सा परफॉर्म करता हूँ भाई साहब देखियो भाई साहब आप बहुत ही बेहतरीन चैनल हूँ मेरा नाम है सोनी जो सोहित है मुझे लगता है आ आ आप सभी को बड़ा पसंद आया होगा और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि आपको पता है ये जो कोल्ड्रिंग वोल्ड्रिंग है ये सब मत पी इसे पीने से जो पेट में है जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पीना है तो अपना हरियाणा अपना राजस्थान छात्र दही ये सब पीजिए है अरे हम तो कहते हैं भैया आप आप जो है बहुत बहुत अच्छे इंसान है हम तो चाहते है अपने बने रहे और सुनते रहे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा शुक्रिया सुहित जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा एक आर्टिस्ट पर को पर अपने अंदर आर्ट लाने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है आपने किस तरह की मेहनत की इस अहदे तक पहुँचने के लिए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताए हाँ बिल्कुल सर मैं जरूर बताना चाहूँगा दर्शकों को बेसिकली जब भी मैंने इसकी स्टार्टिंग करी इसके लिए मेहनत करनी होती तो इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे स्ट्रगल करना होता लोगों से मिलना और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे हाथ निराशा ही लगती है हम कहीं भी ऑडिशन देने जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ, किसी से हम कहते हैं कि सर हमें थोड़ा हमें भी बताइए तो लोग टाल देते हैं कि हम देखते हैं चलो कोई नहीं फोन रख देते हैं बात भी करना पसंद नहीं करते तो इस टाइम जब मैं स्टार्टिंग करी थी अपनी लेकिन जब भी मैं किसी एक अपने से ऊंचे कलाकार के पास फोन भी कर लेता था बड़े कलाकार के पास तो कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं तो उनकी जो प्यार की बात होती है उसको सुनकर भी हम लोगों के अंदर मतलब एक अच्छा सा फील होता है कि हाँ मोटिवेशन मिल रहा है हमको कि हम ने इनसे बात करी है उन्होंने कहा है तो जरूरी है कुछ ना कुछ करेंगे इस तरीके से मतलब अपना मैंने कोशिश करता रहा और इसमें जो मेहनत लगती है मेहनत की जहाँ तक बात की जाए जी जी तो इसमें मेहनत है काफ़ी मेहनत है और पूरे दिन इसकी कोशिश प्रैक्टिस करना जैसे जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं मेरे उनके बीच में मैं तरीके से बातें करना, बाते करना। अब जैसे नेपाली होते हैं तो मैं नेपाली के अंदाज की कोशिश करता था कि मैं नेपाली की गोरखा नेपाली की स्टाइल में बात करूं तो उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी कि जब भी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता तो मैं उन्हीं की तरीके में बातें करता था नेपाली की तरीके से तो इस तरीके से करके जोक्स सुनाना एंकरिंग करना ज्यादातर मुझे शौक था एंकरिंग करने का लोगों के बीच में बात करने का उनके बारे में पूछने के लिए अपने बारे में बताना इस तरीके की ज्यादातर कोशिश मैंने पारक से बाहर हैं अपने टाउन पास चलिए जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत सोहेज जी बताइए आप कौन सा गीत पसंद करते हैं किस टाइप आ, के गीत सुनना पसंद करते हैं मैं मेरा जो बहुत ही पॉपुलर गीत है वो है आदमी मुसाफिर है क्या बात है क्या बात है चलिए सोद जी आपके लिए और हमारे श्रोताओं के लिए यही गाना अभी हम सुनाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विशेष कॉमेडी आर्टिस्ट सोहित विजय सोनी जी से और प्यार से लोग उन्हें सोहित कहते हैं और इसी नाम से इनको पॉपुलरिटी मिली है तो सोहित जी फिर से एक बार स्वागत है आपका Thank you sir, thank you, शुक्रिया <laughs> so जी हम चाहेंगे कि जैसे कि आपने बात की थी एक मेहनत की बात और गोरका का गोरका स्टाइल में बात करने का जो अंदाज है वो उसमें काफी मेहनत आपको लगा तो हाँ। मैं चाहूंगा कि गोरका में कुछ आप डायलॉग बताइए और हमारे रेडियो मधुबन पर कुछ सुनाइए हाँ, <laughs> जितने भी रेडियो दर्शक हैं सुन रहे हैं जी आ, सबसे पहले गोरखा नेपाली जब मैं बोलना स्टार्ट किया मेरे को लगा कि मैं बोल पाऊंगा नहीं मैं हूँ बेसिकली यूपी से लेकिन कोशिश मैंने अपने जितने भी फ्रेंड थे उनके बीच से स्टार्ट किया नहीं। नहीं। तो सबसे पहले आपके बीच गोरखा नेपाली की आवाज ओ साब जी हम छोड़ा छोटा रेडियो सुनते ही बड़ा रेडियो हमको सुनने का शौक नहीं है ओ साब जी हम बोलते ये जो कॉमेडी है ये बकवास बाजी है और हम तो बात ही रहे छोटा छोटा जो सुन रहे बड़ा बड़ा जोक्स नहीं सुनता और मेरे को बोला कि कि डॉक्टर साहब ने पेट में इंजेक्शन लगेगा कुत्ता और बहादुर जो है वो बहादुर डरता नहीं किसी से लेकिन बहादुर भी तो जो को हम जब चौकी है चौकीदारी करते जाते तो ढेर लगता है, वो लगते है, लगते है जो कुत्ता होता है ना छोड़ा छोड़ा ओ, ओ, ओ, करके भोगता है बस मैं उसी से डरते ही और मुझको किसी से डर नहीं लगता <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा सोज जी आपका थैंक यू सर सुज जी हम अभी जैसे कि आपने काफ़ी समय से 2008 से आपने ये अपना नाम रखे इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अभी 2014 कम से कम आपको 6 से 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में तो हाँ। इस फील्ड के अंदर आपने आपका एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो लाइफटाइम टाइम अचीवमेंट आप कहेंगे उसको, आ, हाँ। हाँ, मैंने वैसे तो मैंने जैसा बताया था दर्शकों को की मैंने अपनों घर से स्टार्टिंग करी एक अम्यूजमेंट वाटर पार्क है हाँ। आ, उसके बाद धीरे धीरे में लाइव शो करने लगा जैसे अपनी टोयटा कार कंपनी के लिए एंकरिंग विद कॉमेडी इस तरीके से मैंने ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने शो किया और उस बीच अभी दौरान मेरा बहुत ही जल्दी ये अभी होली अभी होली बीती है जी जी होली पे मैंने फोर रियल न्यूज चैनल है उसपे मैंने अपना एक होली है करके शो दिया अच्छा अच्छा जो पूरे इंडिया में चला और उसपे मैंने वो सबसे अच्छा रहा मेरे लिए क्योंकि उसमें मैंने जो मस्ती करी थी वो मैंने बिल्कुल रियल एक जो नॉर्मल अंदाज होता है आम पब्लिक का होली मनाने का उस तरीके का वो कैरेक्टर मैंने दिखाया कि कभी शाहरुख खान जी के पास अगर पहुँच गए अपने लुट्टन भैया तो वो पूछेंगे कि शाहरुख जी शाहरुख जी आप होली कैसे मनाते हो तो शाहरुख जी अपने अंदाज में होली का बारे में बताते हैं कि होली मैं कैसे मनाता हूँ किसके साथ मनाता हूँ तो इस तरीके से वो शो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और अभी हाल में ही यानी कल की बात में करूं तो कल भी मेरा फोर रियल पे एक शूट हुआ है नेताओं की जो अभी इलेक्शन का दौर है नहीं, नहीं। तो नेताओं पर एक शो आ रहा है की हो, होली का जैसा शो था उसी तरीके से इसको भी हमने लिया है नेताओं की चुटकी सोहित के संग तो ये नेताओं की चुटकी लेते रहते हैं हम लोग थोड़ी बुरमस्ती होती रहती है ऑडियंस को हंसाने के लिए तो ये शो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि अब मैं बड़े लोगों के बीच में भी परफॉर्म कर रहा हूँ शंकर शानी जी हैं जो गायक हैं उनके साथ ही मेरा शूट हुआ था होली है करके और अच्छा। एक जो के लोग बहुत टीवी तो हरियाणा का, का चैनल है और अब तो पूरे आ, इंडिया में आएगा वो आ भी चुका है जैसा की मैंने सुना है परसों उसपे मैंने एक हरियाणवी कैरेक्टर किया था हरियाणवी ताऊ अच्छा अच्छा तो वो मेरे लिए अच्छा था और जब से मैंने अपने सोहित नाम रखकर अपनी जिंदगी स्टार्ट करी है मतलब जिस लाइफ के अंदर इस वाली जो कलाकारी में ठीक तो ही रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है आप लोगों का आशीर्वाद और सोहित जी हम और जाते जाते मैं चाहूंगा की जैसे आप अपना जिस प्रांत में जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जन्म के बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ मैं सभी को बताना चाहूंगा मैं बहुत ही छोटे से गाँव से हूँ एक गोंडा जिला करके एक जिला है इसमें गांव है धानेपुर वहां पे मेरा जन्म हुआ है और वहां मैं मैंने जन्म लिया उसके बाद मैं फरीदाबाद हरियाणा में आ गया अच्छा। और वहां पे मेरा पालन पोषण हुआ मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मेरी लिए बहुत किया और वो एसएस बालग्राम में एक छोटी सी पोस्ट पे हैं और हम ही सभी परिवार का वो निवारण करते हैं वहीं से मैं बला हूँ फरीदाबाद से और फरीदाबाद से मैं रोज स्ट्रगल करने के लिए दिल्ली जो 35 किलोमीटर दूर है मेरे घर से जी जी जी मैं कई बार वहाँ जाता हूँ स्ट्रगल पूरे दिन चैनलों में जाना या लाइव शो के लिए बात तो इस तरीके से अपनी जो लाइफ है स्टार्ट किया है मैंने मतलब 10 से स्टार्ट किया है दस की ग्यारह ऐसी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपके परिवार में या आपको आपके पढ़ाई के अंतर्गत किस व्यक्ति को आप ज्यादा सम्मान देते हैं या आदर्श मानते हैं उनके सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहूँगा पढ़ाई के वक्त उसकी एक मेरी बहन है जी बड़ी बहन सुमन हुं हुं। बड़ी नहीं मैं से एक साल छोटी है लेकिन मैं उसको बहनों को मैं हमेशा बड़ा मानता हूँ क्या तो हमेशा जो बहन होती है बड़ी होती हैं चाहे आपसे कितनी भी छोटी हो क्योंकि जब उनकी शादी होती है तो वो आपसे एक पद ऊपर हो जाती है सही बात है तो बहनों को मैं बड़ा मानता हूँ तो मेरी एक बहन है बड़ी सुमन उनको मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा धन्यवाद करूंगा उनका क्योंकि जब भी मैं कोई भी एक्ट करता था बचपन में कोई भी टी वी में एड देखता था तो मैं उसको बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करता था अच्छा, अच्छा और मैं वो जो कॉपी करता था वो मेरी बहन के सामने ही प्ले करता था अच्छा, और अच्छा। मेरी किसी सामने हिम्मत नहीं होती थी <laughs> ना मम्मी के सामने ना पापा के सामने मैं बड़ी वाली बहन के सामने मैं अपने जो टैलेंट को दिखाता था और वो कहती थी कि नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है और अच्छा करोगे आप मुझे पता है तो करेक्टर्स उसी ने मुझे दिए और करेक्टर्स मैं आज तक कोशिश करता हूं करूं अलग अलग तरीके से कुछ नया नया करेक्टर क्या बात है बहुत अच्छा लगा और रेडियो के माध्यम से जो दर्शक है सुन रहे है तो अच्छा हाँ, रेडियो चैनल जी सभी से बस मैं यही निवेदन करूंगा की सबसे पहले इंसान को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसमे उसका पूरी तरीके से मन हो और वो उस काम को खुशी से कर सके अगर उसका उस काम में मन नहीं कर रहा तो उस काम को वो ना करें क्योंकि तो उस काम को करने के बाद वो काम अच्छे से आपका सक्सेसफुल नहीं होगा और दूसरी चीज में दर्शकों के लिए ये कहूँगा कि हमेशा किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए अगर लगता है कि सामने वाले का दिल आपने दुखाया है तो किसी भी रास्ते के जरिए आप उसके दिल को दोबारा से ठीक करो यानी उसके दिल को खुश करो और अपने मन की जो भावना है उसके गलत मन में गलत भावना बनी है आपके लिए उस भावना को जल्दी से चेंज करो ताकि वो आपके लिए अच्छा सोचे और अगर वो आपके लिए अच्छा सोचता है तो जाहिर सी बात है आप भी उसके लिए अच्छा सोचोगे और अपने आसपास कोशिश कीजिए लोगों को हंसाते रहो और एक दूसरे के साथ जो उनकी बातें होती हैं शेयर करो सुनो समझो और उनको कोशिश करो मोटिवेट करते रहो ताकि लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिए और जीते चले बहुत बहुत धन्यवाद सुत जी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके आपके अनुभव सुनने को सुनते ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनते सुनते मैं भी खो गया था और मैं चाहूंगा कि एक आखिर में आपके जोक के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे कोई एक ऐसा जोक सुनाइए जो सब लोगों को खुशी मिले उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए हंसी आंक यू सर मैं जाते जाते बस एक जोक सुनाते हुए मैं आप सबसे अलविदा लूँगा जी जोक्स अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड कप अभी अभी जो लास्ट मैच आउट हो गए हैं मतलब इंडिया हार गई है तो उस पर मैं बात करूंगा युवराज सिंह जी युवराज सिंह की वजह से मैच हार गए लोग बहुत परेशान हैं इस पर मैंने एक जोक्स बनाया है मैंने अभी देखा कि धोनी जी अपने घर पहुंचे अपने घर जाते हैं और मम्मी उनकी कहती है अरे बेटा जाओ सब्जी ले आओ धोनी <laughs> जी बड़े परेशान हैं। <laughs> नहीं मम्मी मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा सब्जी लेने नहीं जाऊँगा बाहर सब्जी लेने जाऊंगा तो पब्लिक मुझे पकड़ लेगी मैं नहीं जाऊँगा मम्मी कहती नहीं बेटा जाओ सब्जी लेकर आओ घर में सब्जी नहीं है <laughs> नहीं मम्मी आज हम ऐसी रोटी खा लेंगे सब्जी लेने नहीं जाऊँगा इसी बात तो उनकी बीबी आके डांटती है कहती है लो पकड़ो साड़ी चुपचाप साड़ी पहन के सब्जी लेने चले जाओ अब धोनी जी साड़ी पहन के सब्जी लेने मार्केट में जाहिर है होते एकदम से एक लेडीस आके धोनी जी को छेड़ती है धोनी, धोनी। धोनी अब धोनी जी ये हो जाते हैं कि मैं साड़ी साड़ी में मुझे मुझे पहचाना पहचाना कैसे? कैसे? कह रहे हैं हेलो, हेलो आप, आप हो कौन? साड़ी वाली लड़की बोलती हेलो धोनी, मैं मैं युवराज, भी सब्जी लेने आई हूँ <laughs> तो इस तरीके से लोग छुप रहे हैं और मस्ती हम लोग इनके साथ करते हैं <laughs> चलिए सोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा आपने हमें अपना पूरा समय दिया और टेलीफोन के माध्यम से आपने इंटरव्यू पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओके थैंक यू सर मैं सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगा आप लोग हमेशा सुनते रहे हम आपके साथ और सर भी हैं बहुत अच्छे जो आपको हमेशा <laughs> अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहते हैं जी जी तो सर जी मैं सबसे पहले आपका तह दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा की आपने मुझे भी अपना चाहूँगा की अच्छा लगा आपसे बात करके और सभी दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद और हम पूरा जो थैंक्स है वो संजय गेरा को देते हैं जो हमें आपके साथ मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से हाँ सहयोग दिया गेरा सर को भी थैंक यू करना चाहूंगा जी जी कि उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने कहा कोई नहीं अगर आपने कहा, अगर आपने कहा मेरे बड़े भाई हो तो जाय सी <laughs> बात है बड़ों की बात मानना <laughs> सबसे अच्छी बात है जहाँ तक मुझे लगता है बाकी और शिक्षक हैं वो भी अपनी बड़ों की बात जरूर माने क्यूँकि बड़ों की बातों में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज छुपी होती है जो आपके लिए अच्छा होता है और रियली बहुत अच्छा होता है बहुत बहुत शुक्रिया स्वी ओके थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट ये थे सोई जी कॉमेडी आर्टिस्ट हरियाणा से जुड़े हुए हमारे साथ और हमने टेलीफोन से उनका इंटरव्यू आपको सुनाया और आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो ज़रूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आप सभी खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो